यति ययाति संयाति आयाति अंधक विजाति ये छह पुत्र थे सबके सब, सब प्रसिद्ध कीर्ति वाले थे उनमें यति जेष्ठ था और ययाति उससे कनिष्ठ था जेष्ठ यति मोक्ष का इच्छुक था और वह ब्रह्म स्वरूप हो गया उन से इस पांचों में यायति नामक बल तथा पराक्रम से संपन्न था उसने उसना सुकराचार की पुत्री देवयानी क भार्या रूप में प्राप्त किया था। देवयानी ने येदु और तुरवशु को उत्पन्न किया, वे दोनों ही उत्तम कर्म वाले प्रसन्नसनीय तथा विद्या में प्रवीण थे। ब्रश परवा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रोहिया अनु तथा पूरु को जन्म दिया तथा याती के द्वारा संतुष्ट किए गए प्रतापी विप्रेंद्र शुक्र ने प्रसन्न होकर दो अक्षय वाहन पतारकर्ष और अत्यंत चमकीला सुंदरता पूर्वक निर्मित स्वर्णमय दिव्य तथा मन के समान वेग वाले घोड़ों से जुता हुआ रथ प्रदान किया, जिससे वह कन्या को अपने घर लाया था। उसने उस रथ से छह महीने के भीतर ही संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। याती युद्ध में देवताओं, दानवों तथा म रखने वाला यज्ञ करने वाला क्रोध को जीत लेने वाला तथा सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ था। वह रथ सभी कौरवों तथा तब तक उत्तम रथ था। जब तक पुरुवंसी महाराज जय थे, बुद्धिमान ऋषि गर्ग के साप के कारण पुरुवंस में उत्पन्न परिचित पुत्र राजा जन्मेजय का वह रथ विनाश को प्राप्त हो गया। उन राजा जन्मेजे ने गर्ग के पुत्र बालक अक्रूर को मार डाला था, जिससे उन्हें ब्रह्महत्या लग गई। तब रुद्र की गंद वाले वे राजा राजासी इधर उधर भागने लगे, नगरवासियों ने उनका परित्याग कर दिया और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। जब दुःख से संतप्त उनको कहीं भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका उदार बुद्धि वाले वे मुनि इन्द्रेत नाम से विख्यात थे हे श्रेष्ठ दजो इन्द्रेत ने उन राजा जन्मेजे को पवित्र करने के लिए उनसे अश्वमेध यज्ञ का यह कराया तदनंतर वे महायशस्वी जन्मेजे रुधिर की गंद से तथा ब्रह्म के पाप से मुक्त हो गए और उस यज्ञ के अभ्रत स्नान के समय वह दिव्य तथा प्रसन्न होकर उस वंश से परवृष्ट उस रथ को चेदी देश के राजा वसु को दे दिया पुनः उनसे ब्रहद्रथ ने प्राप्त किया उसके बाद कौरव नंदन भीम ने जरासंध को मारकर वह उत्तम रथ वासुदेव को प्रेम पूर्वक प्रदान किया श्री सूत जी बोले हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों नहुष के पुत्र याति ने अपने पुत्र पुरु को राज्य गणेश पुत्र पुरु का अभिषेक करने की इच्छा वाले उन राजा से प्रमुख ब्राह्मणों तथा अन्य नागरिकों ने यह वचन कहा था हे प्रभु शुक्राचार्य के नाती तथा देवयानी के पुत्र ज्येष्ठ यदु का अतिक्रमण करके छोटा भाई पुरु राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है हम लोग आपको यह समझा रहे हैं कि आप धर्म का पालन करें आम नमस्षिवाई, आम नमस्षिवाई, आम नमस्षिवाई, आम नमस्षिवाई, 67वां अध्याय राजर्षि ययाति का आख्यान तथा ययाति की गाथा आइए शुरू करें राजा ययाति बोले हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा सभी वर्ण के लोग मेरा वचन सुनिए मैं ज्येष्ठ पुत्र को कभी भी राज्य नहीं दूंगा ज्येष्ठ पुत्र यदु मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया जो पिता के प्रति विपरीत बुद्धि वाला हो वह सज्जनों के द्वारा पुत्र नहीं माना गया है सज्जन लोग माता-पिता के वचन को मानने वाले पुत्र की ही प्रशंसा करते हैं वास्तव में वही पुत्र है जो माता-पिता के साथ पुत्र भाव में स्थित होकर व्यवहार करता है यदु मेरी अवज्ञा उसी प्रकार तुरवशु द्रोहु तथा अनु ने भी मेरी बहुत अवेलना की है पुरू ने मेरे बचन का पालन किया है और विशेष रूप से मेरा सम्मान किया है मेरा छोटा पुत्र पुरु ही मेरा उत्तर अधिकारी है जिसने मेरे भ्राप्य को स्वीकार किया सूक्राचार ने देवयानी के लिए मुझे जरावस्था प्राप्त होने की आज्ञा दी थी व उन्होंने पुनः बुढ़ापे की संचारणी बना दिया काव्य तथा उसना नामधारी सुक्र ने स्वयं मुझे वर प्रदान किया कि जो पुत्र आपके अनुकूल व्यवहार करे वही आपके राज्य का अधिकारी होगा अतः हे ब्राह्मणों अब आप लोग ही मुझे आज्ञा दें कि यह पुरुराज्य पर अभिषेक किया जाए प्रजागण बोले तथा समस्त कल्याण के योग्य हो, वह छोटा होने पर भी राज्य का उत्तराधिकारी होता है। अतः पुत्र पुरु के ही राज्य के योग्य है, जिसने अपने बचन का पालन किया है, सूक्र के वरदान से विपरीत कार्य नहीं किया जा सकता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार जब प्रसन्न हुए नगरवासियों ने नहुस पुत्र याती से कहा, तब � दुर्वासु को दक्षिण पूर्व a में रहने की आज्ञा प्रदान की। उसके बाद राजा यति ने ज्येष्ठ पुत्र यदु को वरदक्षण दिशा में नियोजित कर दिया और उन दोनों द्रोहिया तथा अनु को क्रम सः पश्चिम तथा उत्तर दिशा में नियुक्त कर दिया। नहुष पुत्र यति ने सात दीपों वाली सागरों सहित पृथ्वी को जीत कर पुत्रों में राज्य को तीन भागों में बांट दिया। इस प्रकार पुत्रों में राज्य संक्रमित करने वाले तथा हर्षपूर्ण मन वाले राजा बंधुओं पर उनका भार सौंपकर प्रसन्न हो गए महाराज याती के द्वारा इस विषय में पहले ये गाथाएं गाई गई हैं जिनसे मनुष्य जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है वैसे ही अपनी समस्त कामनाओं को समेट लेता है और उ अन्यथा नहीं चाहे वह करोनो कर्म करने वाला ही क्यों न हो कामनाओं के उपभोग से इच्छा साँत्व नहीं होती है जैसे हवी के द्वारा अग्नि बढ़ती है उसी प्रकार यह निरंतर बढ़ती ही जाती है पृथ्वी पर जो भी ब्रीह जो सौना पशु तथा स्त्रियां हैं वे सब वस्तुएं किसी एक के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं � जब मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति मन वचन तथा कर्म से पापमय भाव नहीं रखता है तव ब्रह्म को प्राप्त होता है जब वह दूसरे से डरता नहीं दूसरे लोग भी उससे नहीं डरते जब वह दूसरे की निंदा नहीं करता तथा उससे द्वेष नहीं करता वह ब्रह्म को प्राप्त होता है जो तृष्णा दुष्ट बुद्धि के द्वारा बड़ी कठिनाई से त्यागने योग्य जो मनुष्य जीर्ण होने पर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राण का अंत करने वाला रोग है उस तृष्णा का त्याग कर देने वाले को सुख होता है जीर्ण व्यक्ति के केश जीर्ण हो जाते हैं जीर्ण व्यक्ति के दांत जीर्ण हो जाते हैं और उसके नेत्र तथा कान भी जीर्ण हो जाते हैं केवल तृष्णा ही सदा उपद्रव है सभी प्राणी स्वभावतः ही जीवन होते हैं, इसमें संदेह नहीं है, किंतु मनुष्य के जीवन हो जाने पर जीवन की आसा तथा धन की आसा जीवन नहीं होती है। संसार में जो काम सुख हैं तथा जो स्वर्ग का महान सुख है, वह तिष्ठना के नाश के सुख की सोलह में कला के भी बराबर नहीं है। ऐसा कहकर वे राजस्वयाती पत्नी के स वही ब्रहुतुंग शिखर पर निराहार रहकर महान तपस्या करके भार्या सहित स्वर्ग को प्राप्त किया उनके ये पवित्र तथा देवर्षियों द्वारा सत्कृत पांच वंश हैं जिनके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर उसी प्रकार व्याप्त है जैसे वह सूर्य की रश्मियों से व्याप्त है हे याती के पुण्यप्रद चरित्र को पढ़ने तथा कीर्तिशाली तथा बुद्धिमान हो जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जागोकर भगवान शिवजी के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय